भावार्थ अंतरिक्ष के मार्गों में विद्वानों के प्रयोग किए हुए आकाशगामी यानों के अत्यंत वेग से सभी मेघों के तितर-बितर हो जाने का संभव और पृथ्वी के कंपन से वृक्ष वनस्पति के कंपने का संभव होता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है शिल्प व्यवहार से सिद्ध को बिजली रूप आग घोड़े आदि पशुओं के समान कार्य सिद्ध करने वाली होती है उसकी क्रिया को जानने वाले विद्वान अन्य जनों को भी उस विद्या से कुशल करें भावार्थ जो यथा योग्य आहार विहार करने शूर जनों से प्रीति रखने वाली अपनी सेना के बलों को बढ़ाते हैं वे शत्रु रहित असंख्य धन युक्त बहुत धन दान देने वाले और प्रशंसा को प्राप्त होते हैं भावार्थ जो मनुष्य युक्त आहार विहार उत्तम शिक्षा ब्रह्मचर्य और विद्यादि गुणों से अपने संतानों को पुष्ट युक्त सत्य की प्रशंसा करने वाले और पाप से अलग रहने वाले करते और प्राण के समान प्रजा को आनंदित करते हैं वे अनंत सुख भोगता होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो आप बलवान कल्याण के लिए आचरण करने वाले सुमार्ग गामी परिपूर्ण धन सेनाद सहित हैं वे प्रत्यक्ष शत्रुओं को जीत सकते हैं भावार्थ जो ब्रह्मचर्य से विद्याओं को प्राप्त हुए गृह आश्रम में आभूषणों को धारण किए पुरुषार्थ युक्त परोपकारी वानप्रस्थ आश्रम में वैराग्य को प्राप्त पढ़ाने में रमे हुए और सन्यास आश्रम में प्राप्त हुआ यथार्थ भाव जिनको और परोपकारी सर्वत्र बिचरते सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कराते हुए समस्त मनुष्यों को बढ़ाते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जैसे पवन समस्त मूर्तिमान पदार्थों को धारण करने वाले बिजली के संयोग से प्रकाश और सर्वत्र व्याप्त हैं वैसे विद्वान जन मूर्तिमंत द्रबजों की विद्या और विद्यार्थियों के संयोग के विशेष ज्ञान को देने वाले सकल विद्या और शुभ आचरणों में व्याप्त होते हुए मनुष्यों में उत्तम होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुपतोपमा अलंकार है जिनकी प्राण के तुल्य महिमा विस्तार युक्त विद्या का दान आकाशवत शांति युक्तशील और बिजली के समान दुष्टाचरण का त्याग है वे सबको सुख देने को योग्य हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे वायु इस सृष्टि में और वर्तमान प्रलय में वर्तमान है वैसे नित्य जीव हैं तथा जैसे वायु जड़ वस्तु को भी नीचे ऊपर पहुंचाते हैं वैसे ही जीव भी कर्मों के साथ पिछले बीच के और अगले समय में समय और अपने कर्मों के अनुसार चक्कर खाते फिरते हैं भावार्थ जिनके सहाय से मनुष्य बहुत विद्या धर्म और बल वाले हों उनकी नित्य वृद्धि करें विद्वान जन जैसे धर्म का आचरण करें वैसा ही और भी जन करें भावार्थ मनुष्यों को विद्वानों की स्तुति कर शास्त्रज्ञ धर्मात्माओं की वाणी सुन शरीर और आत्मा के बल को बढ़ा दीर्घ जीवन प्राप्त करना चाहिए इस सुक्त में मरुच्छबdart से विद्वानों के गुण का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 166वां सुक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ अब 167वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में सज्जनों के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ मनुष्यों को जो भाग्यशालियों को सर्वोत्तम सामग्री से और यथा योग्य क्रिया से असंख्य सुख होते हैं वे हमारे हैं ऐसा मानकर निरंतर प्रयत्न करना चाहिए अब पवन के दृष्टांत से सज्जन के गुणों को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जो अतीव बड़ी नौकाओं से पवन के समान वेग से व्यवहार सिद्ध के लिए समुद्र के वार पार जा आके धन की उन्नति करते हैं वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुपतोपमा अलंकार है जो मनुष्य सत्य असत्य के निर्णय के लिए सब शुभ गुण कर्म स्वभाव वाली विद्या सुशिक्ायुक्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वानों की वाणी को प्राप्त होते हैं वे बहुत ऐश्वर्यवान होते हुए दिशाओं में सुंदर कीर्ति को प्राप्त होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे आयु और बिजली के योग से उत्पन्न हुई वर्षा अनेक औषधियों को उत्पन्न कर सब प्राणियों की जीवन देकर दुखों को दूर करती है वा जैसे उत्तम पतिव्रता स्त्री पति को आनंदित करती है वैसे ही विद्वान जन विद्या और उत्तम शिक्षा की वर्षा से और धर्म के सेवन से मनुष्यों को आहलादित करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे अग्नि बिजली रूप से सबको सब प्रकार से व्याप्त होकर प्रकाशित करती है वैसे सब विद्या उत्तम शिक्षाओं को पाकर स्त्री समग्र कुल को प्रशंसित करती है भावार्थ सब राजपुरुष आदिकों को अत्यंत योग्य है कि अपनी कन्या और पुत्रों को दीर्घ ब्रह्मचर्य में स्थापित कर विद्या और उत्तम शिक्षा उनको ग्रहण करा पूर्ण विद्या वाले परस्पर प्रसन्न पुत्र कन्याओं का स्वयंवर विवाह करावें जिससे जब तक जीवन रहे तब तक आनंदित रहें भावार्थ मनुष्यों का यही बड़प्पन है कि जो दीर्घ ब्रह्मचर्य से कुमार और कुमारी शरीर और आत्मा के पूर्ण बल के लिए विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण कर चिरंजीवी दृढ़ जिनके शरीर और मन ऐसे भाग्यशाली संतानों को उत्पन्न कर उनको प्रशंचित करना भावार्थ इस मंत्र में वाचक् रूपक उपमा अलंकार है जो मनुष्य विद्या धर्म और उत्तम शिक्षा के देने से अज्ञानीयों को अधर्म से निवृत्त कर ध्रुव और शुभ गुण कर्मों को प्राप्त कराते हैं वे सुख से अलग नहीं होते भावार्थ यदि हम लोग पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होएं तो शत्रु जन हमारा और तुम्हारा पराजय न कर सके जो दुष्ट और लोभाद दोषों को छोड़ें वे अतिबली होकर दुख के पार पहुंचे भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लप तोपमा अलंकार है जो विद्वानों से प्रीति युद्ध में उत्साह और मनुष्य साधकों का प्रिय काम का पहले से आचरण करते हैं, वे सब के प्यारे हैं. भावार्थ जो सबसे प्रसंसा करने योग्य गुणों को पृत्त होकर आप्ध धर्मात्मा सज्जनों का सतकार कर शरीर और आत्मा के बल के लिए विद्या और पराक्रम संपादन करते हैं, वे सुख से जीते ह इस सुक्त में वायू के दिस्टांत से सज्जनों के गुणों का वर्ण होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगती है यह समझना चाहिए यह एक सो सरसथवा सुक्त और पांचवा वर्ग पूरा हुआ। अब 168वें सुक्त का आरंभ है उसके आरंभ में पवन के दृष्टांत से सज्जनों के गुणों का वर्णन करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे पवन नियम से अनेक विद गतिमान होकर विश्व का धारण करते हैं वैसे विद्वान जन विद्या और उत्तम शिक्षा युक्त होकर विद्यार्थियों को धारण करें जिससे असंख्य ऐश्वर्य प्राप्त हो भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो पवन के समान बलवान तरंगों के समान उत्साही गौओं के समान उपकार करने वाला किरणों के तुल्य सुखजनक दुष्टों को कंपाने भय देने वाले मनुष्य हों वे यहां धन्य होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सज्जन औषधियों के समान दुष्ट शिक्षा और दुष्टाचार के विनाश करने सेवकों के समान सुख देने और पतिव्रता स्त्री के समान प्रिय आचरण करने वाले क्रियाकुशल हैं वे इस सृष्टि में सबद् दाओं के अच्छे धारण करने योग्य यथा योग्य कामों में वर्तने को योग्य होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचकलुप तोपमा अलंकार है जैसे पवन आप ही आते जाते हैं और अग्नि आदि पदार्थों को धारण कर दृढ़ता से प्रकाशित करते हैं वैसे विद्वान जन आप ही पढ़ाने और उपदेशों में नियुक्त हो व्यर्थ कामों को छोड़ और छुड़वा के विद्या और उत्तम शिक्षा से सब जनों को प्रकाशित करते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जब जिज्ञासु जन विद्वानों के प्रति पूछें तब विद्वान जन इनके लिए यथार्थ उत्तर दें भावार्थ जिसमें यह भूगोल आदि जगत जाता आता कांपता उसी को आकाश के समान कारण जानो जिसमें यह लोक उत्पन्न होते भ्रमते और प्रलय को हो जाते वह परम उत्कृष्ट निमित्त कारण ब्रह्म है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो इन जीवों की पाप पुण्य से उत्पन्न हुई सुख दुख फल वाली गति है उससे समस्त जीव विचरते हैं जो पुरुषार्थी जन सेना जन शत्रुओं को जैसे वैसे पापों को जीत निवार धर्म का आचरण करते हैं वे सदैव सुखी होते हैं भावारथ जो मनुष्य नदी के समान आर्द्र चित्त बिजली के समान तीव्र स्वभाव वाले विद्या को पढ़कर पढ़ाते हैं वे सूर्य के समान सत्य और असत्य को प्रकाश करने वाले होते हैं